श्रीरामकृष्णकथा मटर्मोदय संक्षिप्त जीवनचरित युकि वृत्त विषय वाला अवलब्य भगवत स्मरण मनन होती सकल संस्पर्शस्था यहाँ स्म तथा परिचिता सर्वा अभी तुय प्रोत्साहित स्म उत्सवाद गमन यदा स स्वय कर्म न शक्न स्म तदा अनुरक्त संप्रेस्य मुखते सबर्ण शुनोती स्म कंचन भक्त एकदा अवदत दक्षिणेशरम मध्ये मध्ये गो दशहरा तूजाधनुमचंद्रम अवदत कथम सर्वद स्मर्म शक्य रामचंद्र अवदत उत्सवदर्शना स्मरणीय सैम अतः पर्वत्सव योगदान कर्तव्य प्रसाद तस्मा भक्ति आसी तारणा पूर्व सभक्ति गृही मस्तकपर्शन कर स्म प्रसाद विषय तर विश्वास से किचि अभिनव आसी स अवद गुरजन यदीय तद्राह्य प्रसन्न सता यदीये सद अभी च आसी तस् दैन्य क्या संसि प्रणाम स स्वीकर्म नौ सन्न वयसायावान्न कनीया नाम एक कशन वैष्णव तम प्रणम्य भूतले उपेषुम प्रवर्त स्म त तत अवद तत्कर्तणादी सुनिचय तत्ति श्री प्रभु अवदत एक मध्ये भगवान्स्त तदर्थम आसने उपनीय ये भक्ति विधत्ते अच्छा श्रोतव स्वयं लाभेन धन्य तथा राम कृष्ण, स्वामी विवेकनंद केशवचंद प्रभृति नबिड़स सा साध्यन तथा प्रीतिलाभे चरिता सन् अस्टर्मोदय अपरसे उन्मुख ठति तथा आत्मा सर्व सेवक मनते स्म गुरो आसन स न गृणी स्म अथवा दीक्षा कस्में न दवावां तरह प्रभाव लुदीर्घ काल त्र गात क्या स्म ततपी स उपदेषाइव आचरण अकत् अथवा ती स्वीय कि वक्त प्रयास अकलम वक्त विषय श्री प्रभोभाषाया व्यक्त कौती स्म शासन स न कौती स्म मुखे आसी तस्य दीव ज्योति तथा जिह्वायां आसीद अविस्म अविश्र आशीर्वाद सह आनंद स्म तथा अवदत ये भक्सलापना तीवन दुर्वतीम किंतु वृथास्नेशपूर्वक स शक्ति न नृत्य तथा अनुरागिण कुमार न अकोत् सर्वस्थासु स शांद ठति सुख दुखें तकस्माभूत कर्त न शक्ति स्म जीवनम आसी तर पूर्णतः आडंबर शून्यम अर्थमाध्या अर्थ अर्थमाध्या आहार विहारे वसनभूषण विषयसु साधारण दधास्म तमतेन श्री प्रभो उपदेश अयम अनाडंबर जीवन यदनाडंबरजीवन यापन कर जीवन जीवनधारण कपयुक्त युद्धि भोजनत तथा लज्जा निवारणकृत सामस्त्रपरिधानतः तस्तता भगवद इत अतरा समज्ज्वला सती आगंतुक समक्षम आत्म्रकाश कौंती स्म श्री प्रभु एक तम अवदत मनसा त्यागन सिद्धे अंत संस्यास मास्टर तत साधनायाम कृतवान। श्री मटर्महोय तभवरामकृष्णकमृत प्रणयनमें जीवन से सर्वश्रेष्ठा कीर्ति तद्ध सह अवद मे बािपिलेखनाभ्यास आसा यम प्रवचनम्थवाई प्रसंगम शुणोमी स्म तद विशेषपेण लिखि स्थापया स्म तद्यासवशा श्री प्रभुना सह यदि यप अभूत वार वारतिथि नक्षत्र सहित तत्खिम्ला स्थापया स्म सूनपी अवद संसार कार्यसु व्यापृतिवशा अहम यथेक्ष तमीपं गं नक्नोमी स्म अतो दक्षिणेशर तो यदुपरी संसार भारोपण रोपणद यदि सर्विपर्यस्व त वचन तथा भावराशि लिखि पुनर्गमना पूर्व पर्यत तत्सव तथ तथा मनसा चर्चा अकरवं एवं सवे मंगलकृते प्रथम लिखिम आरब्धवा यहाँ उपदेशया जीवन पिछयु शक्नुयाम एक सकल दिनलिपि अवलब्य श्री देह प्रभो देहत्यागान लिखित गास्पल ऑफ श्रीरामकृष्ण क्रिछन, श्रीरामकृष्णोपदेशन अठादशवर्षे क्षुद्रपुस्कारेण प्रकाशित अभूत स्वामी विवेकनंद प्रमुखा सर्वे अजस्र प्रशंसा तथा अतितरोपदेश प्रकाशनाथ प्रोत्साहम आरेभ्य सप्ताकोन विंशतिशतम ख्रिस्टवर्षे अय ग्रंथो बृहत्रपुस्काेण प्रकाशि अभूत यमचंद्रदत्त महाशय सेनोधन महोदय द्वारा वंगषाया कथा रचनाभो जाता है तथा दयादन विंशतिशतमें ख्रीटवर्षे स्वामीतीतानंदन अथमो भाग प्रकाशि अनतर क्रमेण चतराधिकोन विंशतिशतमे ख्रृष्टवर्षे द्वितागन विंशतिशतमें ख्रीस्टवर्षे तृतीय भाग तथा दशाधन विंशतिशतमे ख्रीस्टवर्षे चतु भागो मुद्रिता अभूत सततमे वर्षे तस्य विंशतिशतमें ख्रीटवर्षे तस्हत्यागातंत कतिचन मसेभ्य परम द्वांशदन विंशतिशतमें ख्रीटवर्षे पंचमो भाग प्रकाशि अभूत सह अंत आंशिक मुद्रण दृष्टि अगछत श्री श्रीमातवी प्रति सथमत अतिक्तिपरायण आसी तथा एक बहुवार स्वगृह स्थपि तेवा कर्त अशक्नोत्था अर्थाद सी सृतवा श्रीरामकृष्णाश्रित भक्ता तथा तपोरथसाधू उपशमि स गुप्त भाव अर्थव्य कौती स्म तत्मस्तरी अज्ञाते अभी मनते जनस्य कृते तान पिमाण न अत्यम श्रीरामकृष्ण से दर्शनलाभादन पंचाश्वर्षा सर्वाभष्ट श्रीगुरमहिम तथा वाणी प्रचार्य स फलहारणी कालिका पूजाया परेद्यु द्वांशद विंशतिशतमें ख्रीटवर्षे जून मासस्य मस से चतु दिवस ऊनच्विंशाब्दे ज्यस विवसे साधवादनेी श्री, श्री गुरुपादपीन अभूत पूर्वरात्र नववादनेथात पंचम भाग से पांडुलिपि संशोधन कुरते हस्त स्नायुशूल से असह्यापीड़ा सरब्धा तथा प्रातःमाता गुरुदेव मसंगे कृप्त स्थापय वदन स चीन निद्रायाँ चक्षुर्मील श्रीगुरो वाणी प्रचारे उत्सृष्ट प्राणो मस्टर्मोदय अतिम मुहूर्त ये रहा सन्न स्वीय व्रत्यापन चकार स्वामी गंभीरानंदमकृष्णमठ तथा रामकृष्ण मिशन बेड़ूलमठ स्थित हावड़ा मण्डलान्तः पातिना